माँ की बातें स्वामी अरूपानंद उद्बोधन ठाकुर घर चौदह चार 1911 सुबह का समय रोज़ ठाकुर पूजा के लिए जो फूल आता था वह लेकर मैं ऊपर गया समय अधिक हो चुका था इसलिए माँ ने कहा था फूल जब आए दे जाना माँ स्वयं पूजा की सारी व्यवस्था करती और पूजा करती थी हाथ के इशारे से उन्होंने मुझे पास बुलाया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 हाँ ठीक कहते हो गुरुजनों की बात है उ, उसकी काम करने की ही इच्छा नहीं है काम नहीं करने से क्या मन ठीक रहता है चौबीस घंटे क्या ध्यान चिंतन हो सकता है इसीलिए काम लेकर रहना होता है उससे मन अच्छा रहता है यहाँ तुम लोगों का काम काज कैसा चल रहा है मैं ठीक ही चल रहा है माँ तुमने रामेश्वर जाने की बात लिखी थी बेटा नहीं गए अच्छा ही किया रास्ते में इतना उतरना चढ़ना जो पड़ता है मैं शरत महाराज ने कोशिश की थी पर इतना रुपया पैसा कहाँ से जुटाता जाने से शशि महाराज के ऊपर ही खर्च का भार पड़ता माँ हाँ हम लोगों की ही यात्रा पर शशि का हजार रुपया खर्च हुआ है दूसरे दिन माँ ठाकुर घर के दक्षिण की ओर के कमरे में पान बना रही थी ग्यारह बजे का समय होगा मैं ऊपर गया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 तो उससे उसकी और भी अधोगति होती है माँ डर की क्या बात है ठाकुर रक्षा करेंगे कितने ही साधु क्या अकेले नहीं रहते मैं हृदय मुखर्जी ठाकुर के भांजे और सेवक हृदय भी तो अंत में ठाकुर के संग से वंचित हो गया था माँ अच्छी वस्तु का आनंद क्या कोई हमेशा के लिए ले सकता है मैं सुना है उन्होंने ठाकुर को बहुत कष्ट भी दिया था गाली गलौज भी की थी माँ जिसने इतनी सेवा शुश्रूषा की वह क्या थोड़ी बहुत डांट डपट नहीं करेगा जो सेवा करता है वही ऐसा बोल सकता है